रुद्र संहिता उस अवसर पर वीरनी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तमन किया और समस्त लोकों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया वे सब देवता प्रसन्न हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए नारद अब जब नौ महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर दसवें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदिप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की में, शांति देवता में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्निया सहसा प्रज्वलित होगी और सब कुछ परम मंगल में हो गया विरनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति स्तुति की। दक्ष के करने पर शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरनी ने न सुन सके, देवी बोली प्रजापते तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशुरूप धारण कर लिया और शैस्वभाव प्रकट करती हुई वे वहाँ रोने लगी उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियों और दासियाँ बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहाँ आ पहुंची असिकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बाँटा सब और यशोचित गान और नृत्य होने लगे भांतिभा के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए जो सबके सब महान सब मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं वेरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी विश्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारणी कलाएँ प्रविष्ट हो जाती हैं दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी मंगल में सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरण शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी